नारायण नारायण नाच का विषय है सत्संग में रहे सदा संतों की संगत करें परमात्म के लिए संतों का अधिष्ठान आवश्यक है उन्हें खोजने नहीं जाना पड़ता चित शुद्धि नहीं होगा तो संतों के पास जाकर भी क्या होगा उन्हें हम देहावरण में ना देखें संत कोई देहावरण में नहीं होते वे जो बताता है उस साधन में वे होते हैं जब तक हम अपनी विषय लालसा नहीं छोड़ते तब तक उनसे हमारी बेंट नहीं हो सकती संत के पास कोई चोर जाए तो उनसे उसकी क्या सच्ची बेंट होगी वह अगर बन पाया तो चोरी कर सकेगा किंतु संत से जो मिल सकता है क्या वह उसे मिलेगा असली बात तो यह है कि अपना अपने पास ही होता है हम यदि इच्छित शुद्धि करके जाए तो हमारे संतों से बेंट होती है और बेंट होने पर जो त्रैलोक में भी नहीं मिल सकता है वे वे हमें देते हैं ऐसे संत जो कहें हम वही करें यही उनकी सच्ची सेवा है एक आदमी एक संत के यहाँ रोज दर्शन करना आता था वहां और भी बहुत लोग आते थे लेकिन वह किसी से भी बात नहीं करता था कोई कुछ पूछते थे तब भी उत्तर नहीं देता था उसकी मुद्रा सदा उदास और खिन्न रहती थी किसी को भी नहीं लगता था कि उससे बात करे इसी तरह कुछ दिन बीते आगे फिर एक दिन सदगुरु बोले अरे वह मेरा पगला कहाँ है वह आज क्यों नहीं आया और बस यस उसने सुना ही नहीं कि वह आनंद के मारे उछलने लगा और फिर जब वहाँ से जो गया तो आया ही नहीं वह काहे को आता गुरु एक बार मुझे अपना कहे ही तो शिष्य को प्राप्त करना होता है और यही उसे समझना ज़रूरी होता है वह उस आदमी ने जाना और इसलिए उसका नाम काम हो गया गुरु तुमसे तुम मेरे हो गए ऐसे कहते हैं फिर भी तुम वह नहीं समझते इसलिए कि तुम विषय की इच्छा लेकर आए होते हो और विषय की अधिक प्राप्ति को यह हेतु तुम्हारे मन में होता है जबकि इसके विपरीत गुरु शिष्य को विषय से निवृत्त करना चाहते हैं गुरु की इच्छा के अनुसार यदि शिष्य असल में निवृत्त हुआ तो उसे पुनश्च विषय की प्राप्ति का स्मरण ही नहीं रहता जैसे प्याज लगने पर पानी आवश्यक होता है लेकिन पानी पेट भर पीने के बाद पुनश्च पीने की इच्छा नहीं होती अर्थात प्याज से निवृत्ति हो जाती हैं आज हमारा इस बात पर विश्वास दृढ़ नहीं होगा लेकिन विश्वास दृढ़ होने के लिए नाम स्मरण करना चाहिए तब विश्वास होने लगता है उससे चिंता हट जाती है और बाद में तडपन भी अपने आप मिट जाती हैं मन हमें विषय की सौगात देता है तो हम उसे नाम की सौगात दे हम अपने अंतकरण में नाम की अग्नि प्रज्ज्वलित करें उससे अंतकरण उलझने पर दोष ऊपर आएंगे उन्हें हटाने पर अंतकरण शुद्ध होगा शुद्ध अंतकरण के से नाम लेने पर भगवान की कृपा का अनुभव होगा नाम से ही अंतकरण शुद्ध होता है नाम से ही मन अंतकरण में प्रवेश कर स्थित होता है नारायण नारायण